चारों आश्रमों के लिए भी यह सामान्य गुण हैं ब्राह्मणों अब ब्राह्मण आदि वर्णों के उपधर्म बतलाए जाते हैं आपत्तिकाल में ब्राह्मणों के लिए क्षत्रिय का कर्म क्षत्रिय के लिए वैश्य का कर्म और वैश्य तो और क्षत्रिय दोनों के लिए शूद्र का कर्म कर्तव्य बताया गया है सामर्थ्य रहते इन दोनों को शूद्र का कर्म नहीं करना चाहिए किंतु आपत्काल में वही कर्तव्य हो जाता है आपत् न होने पर कर्म शंकर कदापि न कहें ब्राह्मणों इस प्रकार मैंने वर्ण धर्म का वर्णन किया अब आश्रम धर्म का भली भांति वर्णन करता हूं सुनो उपनयन संस्कार होने पर ब्रह्मचारी बालक एकाग्र चित्त हो गुरु के घर पर रहते हुए वेदों का अध्ययन करे सौच और सदाचार का पालन करते हुए गुरु की सेवा करें पवित्र बुद्ध से व्रत के पालन पूर्वक वेदों की शिक्षा ग्रहण करें दोनों संध्याओं के समय एकाग्र चित्त हो सूर्योपस्थान अग्निहोत्र और गुरु का अभिवादन करें गुरुदेव खड़े हों तो स्वयं भी खड़ा रहे वे जाते हों तो पीछे-पीछे जाए और बैठे हों तो उनसे नीचे आसन पर बैठे शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के विपरीत कोई आचरण न करे उन्हीं की आज्ञा से उनके सामने बैठकर एकाग्र चित्त से वेद का अध्ययन करे गुरु का आदेश मिलने पर भिक्षा का अन्न ग्रहण करे जब आचार्य पहले स्नान कर ले तो स्वयं जल में प्रवेश करके अवगाहन करे प्रतिदिन प्रातः काल आचार्य के लिए समिधा और जल आदि ले आए जब ग्रहण करने योग्य वेदों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर ले तदवान पुरुष गुरु दक्षिणा देकर गुरु की आज्ञा ले गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे विधि पूर्वक योग्य स्त्री से विवाह करके अपने वर्णोचित कर्म द्वारा धन का उपार्जन करे और उसी से यथाशक्ति गृहस्थ का सारा कार्य पूर्ण करे शास्त्र के द्वारा पितरों यज्ञ द्वारा देवताओं अन्न से अतिथियों स्वाध्याय से मुनियों संतानों उत्पादन से प्रजापति बलि वैश्व देव से संपूर्ण भूतों और सत्य वचन के द्वारा संपूर्ण जगत का पूजन करे ऐसा करने वाला पुरुष अपने कर्मों द्वारा उपार्जित उत्तम लोकों में जाता है भिक्षा पर निर्वाह करने वाले सन्यासी और ब्रह्मचारी भी गृहस्थों के ही औलंमन से रहते हैं अतः गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ माना गया है जो ब्राह्मण वेदाध्ययन तीर्थ स्नान और पृथ्वी के दर्शन के लिए भूतल पर भ्रमण करते हैं जिनका कोई घर नहीं है जो प्राय निराहार रहते हैं और जहां संध्या हो गई वहीं डेरा डाल देते हैं ऐसे लोगों का सहारा और आधार गृहस्थ ही है पूर्वोक्त द्विज जब घर पर पधारे तो मधुर वाणी से सदा उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए उन्हें शैया आसन और भोजन देना चाहिए जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है वह उसे अपना पाप दे बदले में उसका पूर्ण लेकर चल देता है गृहस्थ पुरुष में दूसरों के प्रति अवहेलना अपने में अहंकार दंभ पर निंदा दूसरों पर चोट करने की प्रवृत्ति और कटु वचन बोलने का स्वभाव होना अच्छा नहीं माना गया है जो गृहस्थ इस प्रकार उत्तम विधि का पालन करता है वह सब प्रकार के बंधन से मुक्त हो उत्तम लोक में जाता है गृहस्थ पुरुष बुढ़ापा आने पर अपनी स्त्री का भार पुत्र को सौंप दे और स्वयं तपस्या के लिए वन में चला जाए अथवा स्त्री को भी साथ ही लेटा जाए वहां पत्तियां मूल और फल आदि का आहार करते हुए पृथ्वी पर शयन करे सिर के बाल दाढ़ी और मूंछ न कटाए वानप्रस्थ मुनि के लिए सब लोग अतिथि हैं वह मृगचर्म काश और कुश आदि की कोपीन एवं चादर धारण करे उसके लिए तीनों समय स्नान करना उत्तम माना गया है देव पूजन होम संपूर्ण अतिथियों का पूजन भिक्षा और प्राणियों को बलि समर्पण ये सब बातें वानप्रस्थ के लिए श्रेष्ठ मानी गई हैं वह अपने शरीर में जंगली फल आदि के तेल लगा सकता है उसका मुख्य कर्तव्य है तपस्या शीत और उष्ण आदि दंदों का सहन जो वानप्रस्थ मुनि नियम पूर्वक रहकर पूर्वोक्त रूप से अपने कर्तव्य का पालन करता है वह अग्नि की भांति अपने सब दोषों को जला देता और सनातन लोकों में प्राप्त होता है मुनियों मनीषी पुरुष जो भिक्षका चतुर्था आश्रम बतलाते हैं उसके स्वरूप का वर्णन सुनो भिक्ष को चाहिए कि पुत्र धन स्त्री कृपति स्नेह का त्याग करे और ईर्ष्या रहित होकर चतुर्था आश्रम में जाए उसी को सन्यास आश्रम भी कहते हैं सन्यासी को समस्त त्रय वर्णिक कर्मों के आरंभ का त्याग करना चाहिए वह मित्र और शत्रु में समान भाव रखे सब प्राणियों का मित्र बना रहे जरायुज और अंडज आदि किसी भी प्राणी के साथ मन वाणी और क्रिया द्वारा कभी द्रोह न करे वह सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग दे गांव में एक रात और नगर में पांच रात से अधिक न रहे पशु पक्षी आदि के प्रति न तो उसका राग हो और न द्वेष ही रहे जीवन निर्वाह के लिए वह उच्च वर्ण वाले मनुष्यों के घर पर भिक्षा के लिए जाए वह भी ऐसे समय में रसोई की आग बुझ गई हो और घर के सब लोग चुके मिलने पर खेद और मिलने पर जिससे प्राण यात्रा होती रहे से वह नितांत दूर रहे अधिक आदर सत्कार की प्राप्ति को घृणा के दृष्ट से देखे क्योंकि अधिक आदर सत्कार मिलने पर सन्यासी अन्य बंधनों से मुक्त होने पर भी बंध जाता है काम क्रोध दर्प लोभ और मोह आदि जितने दोष हैं उन सब का त्याग करके सन्यासी ममता रहित हो सर्वत्र विचर्ता रहे जो संपूर्ण प्राणियों को अभय दान देकर पृथ्वी पर विचर्ता रहता है उस देहाभिमान से मुक्त यति को कहीं भय नहीं होता जो ब्राह्मण अग्निहोत्र को भावना द्वारा शरीर में स्थापित करके अपने मुख में भिक्षापात्र अन्न रूपी हविष्य डालकर उस शरीरस्थ अग्नि को आहुति देता है वह उस संचित अग्नि के द्वारा उत्तम लोकों में जाता है जो द्विजा पवित्र एवं संयत बुद्धि से युक्त हो शास्त्रोक्त विधि से मोक्ष आश्रम का पालन करता है वह बिना ईंधन की प्रज्वलित अग्नि के सदृश्य शांत तेजोमय ब्रह्मलोक में जाता है उच्च वर्ण की अधोगति और नीच वर्ण की उर्ध्व गति का कारण मुनियों ने पूछा महाभाग आप सर्वज्ञ हैं समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं मुने भूत भविष्य और वर्तमान कुछ भी आपसे छिपा नहीं है महामते किस कर्म से उच्च वर्णों की नीच गति होती है और किस कर्म से नीच वर्णों की उत्तम गति होती है यह की कृपा करें व्यास जी बोले वनिमरों भाति भाति के वृक्ष और लताओं से आच्छादित अनेक प्रकार की धातुओं से विभूषित तथा विविध आश्वर्यों से युक्त हिमालय के रमणीय शिखर पर त्रिपुर असुर का नाश करने वाले त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर विराजमान थे वहां गिरिराज कुमारी पार्वती देवी ने देवेश्वर महादेव जी को प्रणाम करके यही प्रश्न किया था मैं वही प्रसंग यहां सुना रहा हूं तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो पार्वती जी ने पूछा भगवन स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने पूर्व काल में चार वर्णों की सृष्टि की उनमें से वैश्य किस कर्म से शूद्र भाव को प्राप्त होता है आत्मा क्या करने से क्षत्रिय वैश्य हो जाता है और ब्राह्मण किस कर्म के अनुष्ठान से क्षत्रिय होता है देव इस प्रकार धर्म को प्रतिलोम दशा में कैसे लाया जा सकता है ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय किस कर्म से शूद्र होते हैं भूतनाथ आप मेरे इस संशय का निवारण कीजिए के लोग जो जन्म से ही यहां भिन्न वर्ण वाले हैं कैसे ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो सकते हैं शिवजी बोले देवी ब्राह्मणत्व की प्राप्ति अत्यंत कठिन है शुभे ब्राह्मण स्वभाव से ही ब्राह्मण होता है इसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भी स्वभाव से ही वैसे होते हैं